वैश्विद्यों नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कदम सुमते रघुनाथ दास मा तुल हरि पुराणम् तत्र गंगा यमुनाक्रमेण गोदावरी वसंतुाराधि श्री श्रीमद सनातन गोस्वामी जी के सामने आप आत्मा रामो की व्याख्याओं को तो चौसठ तो प्रकार की जो व्यान शब्द प्रकार की व्यान आत्मा श्रद्धा एक अर्थ कहीं शब्द का अर्थ के के के के एक पक्षी, एक और एक के के पक्षी, पक्षी और को सुनकर भी हो जाते हैं माध्यम से है, उस समय जिस आपके को सुन तो है। जल जन पक्षी कि पक्षी पक्षी पक्षी श्री श्या के सुनकर के भी के बीना तो बोला का ये आपके जी से कह रहे हैं कि आपके मानव करके भूल भी अब आमजन हो रहे हैं और कि पूजा है और उसके लिए प्रमाण किया जाए इस प्रकार आत्माष्ट भूमि था आत्मा शब्द का एक अर्थ अवैध होता है ठीक है अन ओपन एक्शन क्या दृष्ट्या पूर्ण ताज्ञान ओके ज्ञान <sweat> पहले एक सौ उन्नीस में कहता है आत्मा शब्द का एक अर्थ होता है पूर्णता प्राप्ति अप्राप्त या अतीत के विषयों का श्रेय न करना ये सब के के के के पर प्रेम प्राप्त प्राप्त प्राप्त कर मन की अचल है और विषय उनको तो करने का शोक no, तो ऐसे जो धैर्य है, है आप जो कृष्ण भक्त है वो ही दुख से ही प्रकार की नहीं होती है प्राप्त करके से युक्त हो जाता है ये जाने में आपको इसी विषय भारत में भी कहा गया कि का धैर्य करते हुए कि में के सालों के, के, के साम जो मुक्ति है उसको भी नहीं चाहते है चारों प्रकार की मुक्ति को नहीं चाहते हैं एक तो तो चाहिए ने चार ये चीजें हैं साथ में सेवा मिले तो सेवा करने के लिए भी चाहेंगे सेवा करने के लिए साथ की माने भगवान शनि का रूप भी चाहेंगे और सेवा करने के लिए वे भगवान करना चाहेंगे तो चार पांच प्रकार की पूर्ण मुक्ति है शास्त्री में भगवान जैसे मिलना जैसे श्री सुना को तो उससे भर करके सार भगवान से जैसे ध्रुव को प्राप्ति हो गई दया बैपुंत बना करके ही ध्रुव को दे दी है अपने सभी का रूप दे दिया जाए जैसे गजेंद्र को भगवान ने अपने दे दिए इसके बाद में कहीं जो है वो प्राप्त हो जैसे श्री बलराज बजराजा इत्यालय को आप स्वामी प्रदान करते हुए बलराज जी को स्वामित्व प्रदान करते हुए तो तो ये चार मुक्ति मुक्ति मुक्ति करने हैं क्योंकि तो इनमें सेवा की संभावना बनी हुई है है है पर जो उसको कभी नहीं उसका नाम है सायुज साय में जाकर के एक हो जाना इस मुक्ति को नहीं तो चाहते है क्योंकि इस मुक्ति को चाहने पर बंधन की तो जो है, है जो हैं वो सेवा में ही लगे हुए के, सालों के, के, सालों के इन चार प्रकार की मुक्तियों को भी नहीं चाहते हैं वे चलते हैं से भी क्योंकि बेस नहीं है हैं तो तो काल के प्रभाव तो तो से समाप्त हो जाएगा ऐसी मुक्तियों को भी जाए इस बीच में रशी के शिक्षण का आनंद जस्तस तैरे लगाने की तैरे भेड़ी मार्गों की संसारी जीव चंचल श्री तुलु कुसम्मी के शिक्षों कि के के में में हो गया है, उसको ही में की प्राप्ति होती है संसार के की अन्य जीव वस्तु संसार की सभी जीव चंच वस्तुएंच जीव वो चंचल बना देने वाली और रहा है करके की सेवा करते हुए ऐसे साक्षी ऐसे भोरा ऐसे मूर्ख गंभीर यहाँ तक धृती शब्द, शब्द जो है उसका अर्थ किया कि धृती शब्द का एक अर्थ है पूर्णता भक्ति के द्वारा ही भक्तों को पूर्णता की प्राप्ति होगी है आत्मा शब्द का एक अर्थ है बुद्धि उस बुद्धि की दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं सामान्य बुद्धि आत्मा शब्द बुद्धि को है बुद्धि विशेष सामान्य बुद्धि युक्त यत् जीव अविशेष आत्मा शब्द का एक अर्थ है बुद्धि और बुद्धि दो प्रकार की है एक सामान्य बुद्धि एक विशेष बुद्धि सामान्य बुद्धि वाले तो सभी लोग हैं जीव सब में निर्णय करने की बुद्धि है सामान्य बुद्धि है परतु विशेष बुद्धि वो हैं जो कि कृष्ण को ही परम्परम लक्ष्य करके मानते हैं वे लोग विशेष बुद्धि वाले ऐसे बुद्धि वाले सामान्य बुद्धि वाले जन उनकी बात तो जाने दो जो विशेष बुद्धि वाले हैं वे तो भगवान में ही सदा सदा चित्र लगाते हैं तो बुद्धिमाने आत्मा रामगण वे भी भगवान में बुद्धि लगाते हैं अब वे आत्मा रामगण दो प्रकार के हैं आत्मा माने बुद्धि बुद्धिमान जन दो प्रकार के एक पंडित उनको हम कहेंगे मुनि जन और दूसरे हैं शास्त्र ज्ञानहीन वे लोग कहलाएंगे मूर्ख आत्मा रामस् मुन इनमें आत्मा माने बुद्धिमान व्यक्ति वो हैं जो मुनि होकर के विराजमान है जो कृष्ण को ही आत्मा करके मानते हैं वे ही वास्तव में मुनि होकर के विराजमान है गीता में ऐसी जनों का निरूपण किया गया कि अहम सर्वस्व प्रभाव मत्त सर्व प्रवर्तते मजनते माम बुधा भाव समन्वता में सबका मूल कारण हूं मत्ता सर्वं प्रवर्तते मुझसे ही सारे व्यक्ति प्रवृत्त होते हैं मेरी कृपा को प्राप्त करके ही सब लोग विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते हैं सबका जन्म मुझसे हुआ और मेरे कारण ही वे सब प्रवृत्त होते हैं इति मत्वा भजनते माम भाव समन्विता ऐसा मान करके बुद्धिमान जन मेरा भजन करते हैं अब एक दूसरा प्रमाण दे रहे हैं यहाँ बुद्धि के अर्थ में ही एक दूसरा प्रमाण दे रहे हैं कि बुद्धिमान जन भगवान का ही भजन करते हैं वही व्यंत स्त्री शूद्र अपि पाप जीवा यद्यूत क्रम परायण शील शिक्षा जना अपुत धारणा ये नारी कह रहे है ये वही विदंती अति तरंत देव मायाम नारी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान की चरणार्थिंद का आश्रय ग्रहण किया है वे लोग ही भगवान के तत्व को जानते हैं और अति तरंत देव मायाम वे भगवान की माया को पार करते हैं भले स्त्री शूद्र हूण शवत, पापी जीत भी हों पर यदि उन्होंने आपके चरणार बिंद का आश्रय ग्रहण कर लिया है तो वे आपकी माया को भगवान की माया को पार कर लेंगे यद्यद भूतः क्रम परायण शील शिक्षा आप अद्भुत अद्भुत जो कार्य है उनको कर सकने में जिनके आपके जो चरण है वो कैसे हैं अद्भुत पराया शिक्षा अद्भुत कार्य की शिक्षा देने वाले होकर के विराजमान है तिरक जना आप श्रुत धारण आइए जो मूर्ख जन है वे भी आपके चरण चरणारिंद का आश्रय ग्रहण करके परम माधुरी को प्राप्त कर लेते हैं फिर क्यों श्रुत धारण आइए जो वेदों का अध्ययन करने वाले हैं उनको तो आश्चर्य की बात ही क्या है वे आपका भजन करें इसमें तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं तो तेवन विनंती अर्थर देव मायाम जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय ग्रहण किया ऐसे बुद्धिमान जन वे भक्ति के प्रभाव से माया को तल लेते हैं इस प्रकार आत्मा शब्द का एक बुद्धि अर्थ यहां पर किया जा रहा है पहले ध्रुती अर्थ किया था अब आत्मा शब्द का बुद्धि अर्थ जो है वो बुद्धि अर्थ निर्पण कर रहे हैं कि बुद्धिमान जन दो प्रकार के एक सामान्य बुद्धिमान एक विशेष बुद्धिमान सामान्य बुद्धिमान जनों की बात तो जाने दो जो विशेष बुद्धिमान हैं वे केवल आपके ही चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं सामान्य जन दूसरी दूसरी जो चीजें हैं उनका आश्रय ग्रहण करके विराजमान होते हैं विचार करिया यवे भजे कृष्ण पाए सही ही बुद्ध देन तारे याते तारे पाए विचार पूर्वक जो भगवत भक्ति करते हैं विचार करिया यवे भजे कृष्ण पाए एक व्यक्ति जब विचार कर लेता है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो इसके लिए मैं भजन कर रहा हूं ऐसी बुद्धि श्री ठाकुर जी ही उसे प्रदान करते हैं और जब ऐसी बुद्धि देते हैं तब जीव भगवान को प्राप्त करता है तो विचार करिया भजे कृष्ण पाए कि हाय मैं कृष्ण को कब प्राप्त करूंगा ऐसा विचार करके जो कृष्ण का भजन करते हैं ऐसी बुद्धि श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होती है से बुद्धि देन तारे ऐसी बुद्धि जिन कृष्ण ने दी याते तारे पाए जिससे वो भक्त कृष्ण को प्राप्त करता है ऐसे आत्मा राम माने जिनको विचार पूर्वक बुद्धि प्रदान की गई है वे कृष्ण कृपा से भगवत भजन करते हैं इसी को श्रीमद् श्रीमद गीता के आगामी श्लोक में कह रहे हैं कि तेशाम नाम ऐसे निरंतर निरंतर में जो लगे हुए जन हैं और जो मेरा भजन कर रहे हैं उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता अब श्री बुद्धियों का व्याख्यान कर रहे हैं बुद्धियों क्या है बुद्धियों की व्याख्या कर रहे हैं कि सत्संग कृष्ण सेवा भागवत नाम ब्रिजे ए पंच साधन प्राप्त प्रधान पहले भक्ति के कितने अंग हैं बोले अनंत अंग हैं बोले अनंत का क्या अर्थ होता है भाई अनंत अंत तो अनंत अंत बोले नहीं नहीं चौसठ अंग है अनंत को सीमित कर दिया चौसठ अंगों वो चौसठ अंग भी बहुत ज्यादा हुए वो नौ अंग प्रधान है नवदा भक्ति चौसठ अंगों नौ अंग भी कैसे करेंगे किसका भजन करें तो उसमें पांच अंग प्रधान बताती है अंत में, वे कौन कौन से बोले श्रीमूर्ति रंग सेवन श्रीमद भागवतार्था नाम आस्वादो सह आस्वाद और रसकई सह सजाती नाम संकीर्तनम और मथुरा स्थिति उसी का संकल कर, संकलन कर रहे हैं कि सत्संग कृष्ण सेवा पहला हुआ सत्संग दूसरा हुआ कृष्ण सेवा तीसरा हुआ श्रीमद भागवत चौथा हुआ श्री कृष्ण नाम और पांचवा हुआ ब्रजवास ये पांच अंग सबसे ज्यादा प्रधान होकर के विराजमान है यह बुद्धि शब्द की व्याख्या चल रही है आत्मा का आत्मा राम अष्ट मुनि यह जो अर्थ कहा गया इसमें आत्मा का एक अर्थ होता है आत्मा के सात अर्थ जो बताए उनमें एक अर्थ होता है बुद्धि अब बुद्धि की व्याख्या चल रही है बुद्धि किसी कहेंगे कि जिसने इन पांच वस्तुओं में अपने चित्त को विशेष लगाया वही व्यक्ति बुद्धिमान है और उस बुद्धिमान व्यक्ति जो इन पांच अंगों की सेवा करते हुए विराजमान है वो बुद्धिमान व्यक्ति ही श्री आत्माराम कहलाएगा और ऐसे आत्मा राम जन कृष्ण में अपूर्व प्रीति करते हैं तो सत्संग कृष्ण सेवा भागवत नाम ब्रिजवास ये पंचांग भक्ति जो है वो पंचांग भक्ति ही प्रधान है ए पंच एक स्वरूप कराय सद्बुद्धि जनेर हय कृष्ण प्रेम उदय इन पांचों वस्तुओं में यदि पंच मध्य एक स्वल्प कौरा यदि कोई थोड़ी सी भी आसक्ति कर ले तो इन पांचों वस्तुओं की विशेषता यह है उसे श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाता है यही पंचमध्य एक स्वल्प कर है यदि कोई स्वल्प करे तो सदबुद्धि जन सदबुद्धि उसमें उत्पन्न हो जाएगी और हय कृष्ण प्रेम उदय उसके हृदय में कृष्ण का प्रेम उदय हो जाएगा चौबीसवें परिच्छेद का एक सौ छब्बीसवीं प्यार है वन टू सिक्स प्यार नंबर भक्त में उसी का वर्णन किया कि में श्रद्धा दूरे स्टपंच के यस्वल्पोपी संबंध सद भाव जन्मनी किन पांचों वस्तुओं की ऐसा अद्भुत पराक्रम है पांच चीज गिनाई सत्संग कृष्ण सेवा श्रीमद भागवत नाम और धाम इन पांच वस्तुओं में ऐसा अद्भुत पराक्रम है कि शुद्धा दूरेस्त पंच कि इन पांचों में शुद्धा अभी उत्पन्न नहीं हुई है अपराध नहीं है भले श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है परंतु तो अपराध नहीं है तो इनका छोट थोड़ा सा भी यद हो जाए तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी अल्प मात्रा में संबंध होने पर भी निरअपराध व्यक्तियों को जल्दी ही प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी बात तो बड़ी सरल कही परंतु तो इसके साथ में अनुपान जो दिया वो बड़ा कठिन दे दिया अनुपान क्या है सध्याम यह सद्याम यह अनुपान बड़ा कठिन है सद्याम माने यदि नरपराध व्यक्ति है सध्याम का तात्पर्य है नरपराध सध्याम यह सिद्धियाम ने है वो भ्रमित मत होना सद्याम मैने नरपराध यदि व्यक्ति है तो नरपराध व्यक्ति के हृदय में प्रेम अवश्य उत्पन्न हो जाएगा अर्थात गुरुदेव संतों के प्रति अपराध की, की भावना नहीं रखे एक बात श्री कृष्ण सेवा करे उसमें भी अपराध की भावना नहीं रखे कभी शिला बुद्धि नहीं रखे साक्षात कृष्ण बुद्धि रखे नहीं तो अपराध हो जाएगा फिर भागवत उनको भी अन्य ग्रंथों सभी का एक ग्रंथ मात्र मान लिया जाए तो अपराध हो जाएगा भागवत साक्षात कृष्ण के स्वरूप है फिर नाम नाम को एक शब्द मात्र मान लिया जाएगा तो अपराध हो जाएगा और ब्रिजवास श्री वृंदावन की भूमि को भी जैसा सारा विश्व ऐसे ही वृंदावन की भूमि है ऐसा यदि मान लिया जाएगा तो अपराध हो जाएगा इस प्रकार इन पांच वस्तुओं की विशेषता एक ये है कि इनसे थोड़ा सा भी संबंध हो तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है परंतु तो यदि इनमें अपराध नहीं हो अपराध होने पर फिर ये जल्दी से अपने प्रभाव को नहीं दिखाती हैं उदार महती या सर्वोत्तम बुद्धि नाना काम कामे भज पाए भक्ति सिद्धि एक बात और कह रहे हैं प्रसंग चल रहा है आत्मा रामाश्च मन आत्मा के आत्मा राम जन कृष्ण में प्रीति करते हैं अब जो आत्मा शब्द है उसका एक अर्थ है बुद्धि और उस बुद्धि का अनुरूपण करते हुए कह रहे हैं कि बुद्धि की यह विशेषता है कि इन पांच वस्तुओं में कहीं भी थोड़ा सा भी संबंध नहीं रखे परंतु तो निरपराध हो तो ठाकुर जल्दी ही कृपा कर देंगे अब यदि कोई कामना रखते हुए भी इनके साथ में प्रीति करे शुद्ध प्रीति नहीं कर रहा है कामना रखते हुए भी प्रीति करे तब कामना रखते हुए प्रीति करने पर भी इन पांच वस्तुओं के साथ में संपर्क रखने पर श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी तो पहले कहा था कि अपराध नहीं रखें वैसे चलो साहब अपराध नहीं है हम था इन पांच वस्तुओं के प्रति श्रीमूर्ति श्रीमद भागवत श्री, श्री गुरुदेव नाम और धाम इन पांच वस्तुओं के प्रति हमारे मन में कोई अपराध नहीं है इनको हम ठाकुर साक्षात कुछ समझ रहे हैं परंतु तो इनकी आराधना कर रहे हैं काय से काय के लिए कि हमको कुछ लाभ मिल जाए पैसा मिल जाए तो कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं भले कैसे भी करो भैया एक बार लगो तो सही चाहे राज्य पाने के लिए शरीर के रोग को दूर करने के लिए किसी इच्छा से भी यदि नाम जप कर रहे हो तो लगो तो सही किसी तरह से फिर एक काम होता है कि ये नाम श्री गुरुदेव श्रीमद भागवत श्री कृष्ण श्री विग्रह श्री वृंदावन धाम इनमें यदि कोई स्वार्थ से भी लगे तो स्वार्थ से लगने पर भी उस व्यक्ति को अंत में कृष्ण कृपा की प्राप्ति हो जाती है पहले स्वार्थ कर रहा है पर स्वार्थ करते करते निष्काम भक्ति भी वह करने लग जाएगा तो उसे ही कह रहे हैं अकामस सर्व काम हो वह मोक्ष कामोदी तीव्रेण भक्ति ये पुरुषम परम व्याख्या चल रही है आत्मा शब्द का अर्थ है बुद्धि बुद्धि से संबंधित व्याख्या चल रही है कि यदि किसी की बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी ठाकुर में लगी नाम का जब कर रहा है तो ठीक है एक दिन ऐसा होगा कि वो ज्ञान को छोड़ करके भक्ति में ही लग जाएगा अका माने ज्ञानी जो कोई दूसरी वस्तु नहीं चाह रहा है सर्व काम सर्व काम का तात्पर्य है यदि कोई संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए भी पहले भगवान में भक्ति में लगा ठीक है लग गया भैया भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि भक्ति उसकी कामनाओं को दूर कर देगी जैसे श्री ध्रुव जी चले थे कि मैं मेरे पिता ने मुझे गोद में नहीं लिया है देखना पिता से बड़ी स्टेट खड़ी करके दिखा दूंगा राज्य प्राप्त कर लूंगा परंतु नारद जी का दर्शन हुआ दर्शन होते ही वो पहले वाला जो भाव था वो उनका समाप्त हो गया पिता से ईर्षा का जो भाव था वो भाव उनका समाप्त हो गया और उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई अका सर्व काम होगा अका मन निष्काम कोई कोई कर रहा है उसको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी दुख मृत्यु के लिए प्रयत्न कर रहा है उसको भी प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष काम उदार थी यदि कोई मोक्ष की कामना कर रहा हो तो उसे भी भगवत भक्ति, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी मोक्ष की कामना करने वाले तेज सुखदेव जी परंतु उनको भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई तो निष्काम कर्म करने वाले को भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी ये दिखाया शिव प्रल्लाद काम ये दिखाया ध्रुव गजेंद्र और मोक्ष काम ये दिखाया वे भी श्री में अहित की भक्ति करते हैं तीव्र भक्ति योग एण पुरुष परम तीव्र भक्ति योग से उनको परम पुरुष भगवान की आराधना करनी चाहिए भक्ति प्रभावित से ही काम छाड़ाइया भक्ति पदे भक्ति कराए गोले आकर्षिया भक्ति प्रभाव से ही काम छड़ा शुरू में लगा है भगवत भक्ति में धन यश मोक्ष इनको प्राप्त करने के लिए परंतु जब तीव्र भक्ति योग हो रहा है तो तीव्र भक्ति योग होने पर भक्ति के प्रभाव से काम तो उसका मुक्त हो जाता है छू, छूट जाता है और भक्ति पदे भक्ति कौराय गुरे आकर्षिया वो कृष्ण के चरण चरणारिंद में कृष्ण के गुण उसे आकर्षित कर लेते हैं और कृष्ण पदे भक्ति कौराये कृष्ण के चरणारिंद में वो भक्ति करने लगता है ये भगवान के गुण हैं जैसे यही श्लोक है आत्मा रामाश्रम निर्मता में ये श्लोक कहता है जिनकी आत्मा रामाण बुद्धि कृष्ण में लगी हुई है वे कृष्ण में अतु की भक्ति करने लगते हैं तो बुद्धि को कृष्ण में जिन्होंने रमण किया वे भी कृष्ण में फिर अंत में शुद्ध प्रीति करने लग जाते हैं जैसे सत्यम दिशत्यर्थित मचिंद्र नैवाता यहां विधत्ते भिस्ताम अच्छताजपादव सत्यं दिशत्यर्थित मूंद <laughs> सत्यम दिशति श्री प्रभु से यदि कोई कोई चीज मांगने के लिए जाए तो भगवान उसे जो सत्य वस्तु है वो तो प्रदान करेंगे और जो असत्य वस्तु है उसको प्रदान नहीं करेंगे भगवान सत्य वस्तु ही प्रदान करते हैं सत्यम दिशति जो सत्य वस्तु है सत्य वस्तु क्या है अपना शुद्ध प्रेम वो प्रदान करते हैं अर्थत उसने मांगा था यानी क्या क्या सत्य असत्य सारी वस्तुओं को उसने मांगा कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए सारी वस्तुओं को मांग रहा है परंतु तो भगवान उस व्यक्ति को केवल सत्य वस्तु ही प्रदान करते हैं नैवर्थदाह भगवान उसे ऐसी वस्तुओं को नहीं देते हैं युनरअर्थता जिसके बारे में वह दोबारा कोई वस्तु चाहने लगे ऐसी वस्तु को वह नहीं देते हैं श्री प्रभु केवल उसे सत्य वस्तु ही देते हैं ऐसी वस्तु नहीं देते हैं जो वस्तु पुनरअर्थता जिनके विषय में वो दोबारा कोई चीज मांगने लगे ऐसी वस्तु नहीं देते हैं स्वयं विधत्ते भयताम अनिच्छताम इच्छा प्रधानम निजपाद पल्लवम भगवान अपने चरणार को उसके हृदय में स्थापित कर देते हैं जिससे कामना वासना रूपी सांप बिर द्वारा नहीं निकलता है तो यहां आत्मा शब्द का बुद्धि अर्थ कर लिया अब आत्मा शब्द का एक अर्थ है स्वभाव अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये आत्मा शब्द के ही पहले जो सात अर्थ किए थे आत्मा माने देह आत्मा माने मन आत्मा माने ब्रह्म आत्मा माने स्वभाव आत्मा माने धैर्य आत्मा माने बुद्धि आत्मा माने प्रयत् इनमें सात जो अर्थ थे उन सात अर्थों में से अधिकांश अर्थ हो गई अब एक अर्थ रह गया है केवल स्वभाव उस स्वभाव का यहां वर्णन कर रहे हैं आत्मा शब्द स्वभाव कहे ताते यही रमे आत्मा राम जीवियत स्थावर जंगमे आत्मा शब्द का स्वभाव अर्थ है स्वभावता है जो भगवान में रमण करता है स्वभाव से ही जो भगवान में रमण करता है उसको भी आत्मा राम कहेंगे आत्मा माने स्वभाव और राम माने रमण करना जो स्वभाव से भगवान में लगा हुआ है ऐसा जो व्यक्ति है वो भी उनको भी श्री कृष्ण बरवस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं तो स्थावर जंगम इनमें कोई भी व्यक्ति हो जो स्वभाव से ही भगवान में प्रीति किए हुए है ऐसा जो व्यक्ति है वो भी श्री कृष्ण में अपूर्व प्रीति करता है स्थावर का तात्पर्य है पेड़ इत्यादि है तो जीवित पंथ चलते नहीं है उनको कहेंगे स्थावर जंगम उसे कहेंगे जिसके पैर हैं पंख हैं और एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जा सकता है उसका नाम है जंगम तो जीव जीवित प्राणी चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो यदि कोई स्वभाव से कृष्ण में प्रीति करे तो कृष्ण का ये स्वरूप है कि वे उस व्यक्ति को बर्मस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं यहां पर जीव स्वभाव कृष्णदास अभिमान देह आत्मा ज्ञाने आच्छादित से ही ज्ञान जीव का वास्तविक स्वभाव है कि मैं कृष्ण दास हूं जीव ही कृष्ण दास अभिमान उसको रखना चाहिए तो जीव स्वभाव जीव का स्वभाव है कृष्ण दास अभिमान मैं कृष्ण दास हूं परंतु अभी भगवान की माया ने जीव के आत्मा तत्व को इस ज्ञान को आच्छादित कर लिया है और वो क्या मानने लगा है कि देह आत्मा के दे ही आत्मा है ऐसा वो मानने लगा ऐसा मानने से आच्छादित से ही ज्ञान मैं कृष्ण दास हूं स्वाभाविक रूप में मैं कृष्ण दास हूं कृष्ण का अंश हूं ये जो ज्ञान था ये आच्छादित हो गया यदि कृष्ण कृपाद हेतु तो हित स्वभाव उदय यदि कोई संत कृपा कर दे कृष्ण की कृपा के कारण माने किसी संत की कृपा के कारण यदि उसका यह स्वभाव उदय हो जाए तो कृष्ण गुणाकृष्ट आकृष्ट हो कृष्ण तो कृष्ण के गुणों से आकृष्ट हो करके वह कृष्ण का ही भजन करेगा कभी किसी जीव के ऊपर कृष्ण कृपा करें तो उसका जो लुप्त मैं कृष्ण दास हूं ये अभिमान उसका जग जाएगा और ये जगने पर वह कृष्ण का भजन करने लगेगा कृष्ण का आस्वाद कृष्ण दास हूं इस बात को पहले स्वीकार करना पड़ेगा इसके बाद में कृष्ण दास तो सब है स्वाभाविक रूप में जितने भी जीव थे वे सब कृष्णदास हैं पंत कोई कोई जीव ऐसे हैं जिनको ये अनुभूति है कि मैं कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करूं कुछ जीव ऐसे हैं कि वे कृष्ण माधुर्य का आस्वादन नहीं कर रहे इसलिए इस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए उनको साधन की आवश्यकता थी साधन की आवश्यकता होने के कारण उनको जगत में भेजा गया कि तुम देव को प्राप्त करो देव को प्राप्त करके साधन करो तो कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन तुमको प्राप्त होगा जैसे राजा की प्रजा सब है तो राजा की प्रजा होने का अधिकार तो सबको है परंतु एक व्यक्ति राजा के कृपा का आस्वादन प्राप्त करेगा एक कृपा का आस्वादन प्राप्त नहीं कर रहा है जो चोर है वह राजा की प्रशंसा राजा की प्रसन्नता इनका आस्वादन नहीं कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो राजा की सेवा कर रहा है उसे राजा की प्रसन्नता का आस्वादन प्राप्त हो रहा है ऐसा नहीं है कि चोर राजा का सेवक नहीं है वो राजा का वो भी राजा की प्रजा ही है पंत प्रजा होने पर राजा की कृपालता कैसे मिलेगी इसका आस्वादन उसको प्राप्त नहीं है ऐसे ही हम सब कृष्ण दासी हैं जीव मात्र कृष्ण का दास है पंथ किसी को कृष्ण की कृपा का और कृष्ण के माधुर्य का आस्वागन था किसी को कृष्ण के माधुर्य का आस्वागन था पंथ किसी को नहीं है हमको नहीं है इसलिए जगत में भेजा गया परंतु यदि हम उस माधुरी के आस्वादन करने के लिए जो साधन है उस साधन को प्राप्त नहीं करते हैं तो यह हमारी कसर है दोबारा कह दें जीव मात्र कृष्ण का दास है ऐसे जीव दो प्रकार के एक हैं नित्य सिद्ध एक हैं नित्य मुक्त नित्यबद्ध जो नित्य सिद्ध जीव थे उनको तो कृष्ण के माधुर्य का स्वभाव ही पहले से आस्वाद प्राप्त था हम कृष्ण के दास तो थे परंतु हमको कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं था इसलिए ठाकुर ने हमको माया देवी के हाथों गोद में सौंपा अब माया देवी के गोद में आकर के माया देवी के द्वारा मनुष्य देव प्राप्त करके भी कुछ लोग तो भगवान का आस्वादन ले रहे हैं भगवान के आस्वादन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए साधन कर रहे हैं कुछ लोग योग्यता प्राप्त करने के लिए साधन नहीं कर रहे हैं और वे मैं दे हूं इसी अज्ञान में फंसे हुए देह को सुखी देने करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो किसी ने तो ये मान लिया कि मुझे जो देह मिला है ये भगवान की सेवा करने के साधन को ढूंढने के लिए मिला है परंतु किसी ने देह को ही परम अभिष्ट परम लक्ष्य मान लिया ऐसे व्यक्ति के ऊपर माया का चोट हो रही है माया देवी उसको मार रही हैं। इसलिए साधक का यह कर्तव्य है कि वो ये विचार करे कि मुझे दे दिया गया है कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए इस देह का मैं सदुपयोग करूं और सदुपयोग करके ऐसी योग्यता प्राप्त करूं जिससे कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन मुझे प्राप्त हो जाए यह तो हुआ बुद्धिमान व्यक्ति दूसरा जो व्यक्ति था उसको माया देवी को दिया गया इसलिए कि वो साधन करे परंतु जिस लक्ष्य को लेकर के उसको दिया गया था उस मोटिव को उस लक्ष्य को वो पूरा नहीं कर रहा है बल्कि वह देह को ही आत्मा मान करके देह को ही पोषित करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहा है ऐसी स्थिति में माया देवी उस जीव को मार रही हैं। तो यहां पर आत्मा या स्वभाव इसका वर्णन कर रहे हैं कि कोई तो स्वभाव ही मैं कृष्ण दास हूं ये मानते हुए कृष्ण दास तो हूं इतना तो सिद्ध है पर कृष्ण का माधुर्य मुझे आस्वादन नहीं मिला है वो माधुर्य का आस्वादन कैसे करूं साधन किया जाएगा तब माधुर्य का आस्वादन होगा साधन कैसे किया जाएगा इसके लिए ठाकुर ने मुझे मनुष्य दे दिया है और इस मनुष्य देह से मैं ठाकुर के जो भक्ति है उसे करूं भक्ति साधन के द्वारा भगवान के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त होगा उन लोगों का रास्ता तो बिल्कुल ठीक है जिन्होंने जिनको कृष्ण के दास तो थे परंत माधुर्य का आस्वादन नहीं था इसलिए भगवान ने उसको माया देवी को दिया माया देवी के संग को प्राप्त करके उनको माया देवी ने शरीर प्रदान कर दिया अब शरीर प्रदान करके जिस उद्देश्य से उनको शरीर दिया गया था भगवान ने शरीर उनको दिया है माया देवी के द्वारा शरीर दिलवाया है इसलिए कि वे साधन करेंगे और कृष्ण माधुरी का आस्वादन करेंगे परंतु उन लोगों ने ऐसा किया नहीं उन्होंने देह को ही प्रधान मान लिया और देह को सुख देने के लिए विभिन्न प्रयास करने लगे ऐसे लोगों को माया पीटेगी यदि कृष्ण कृपा हेतु स्वभाव उदय यदि कोई संत उनके ऊपर कृपा कर दे और संत कृपा करने पर यदि उनके हृदय में मैं कृष्ण दास होकर के कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करूं यह भार उसके हृदय में उत्पन्न हो जाए कृष्ण दास तो हुई चाहे भजन करूं या न करूं कृष्ण दास तो हुई एक चोर भी अपराधी भी है तो राजा का सेवा की राजा का प्रजा ही चाहे वो भजन करता है या नहीं करता है वो है तो राजा का सेवा की पंत अब मैं राजा की कृपा का पालन करूं प्राप्त कर लू इसी तरह से मनुष्य देह मुझे दिया गया यह भगवत सेवा के लिए पंत भगवान की सेवा को तो मैं प्राप्त करूं नहीं और यदि कोई व्यक्ति ये विचार करे कि मैं इस शरीर की ही सेवा में लगा रहा तो वो व्यक्ति मूर्ख है ऐसे व्यक्ति को बंधन की प्राप्ति हो रही है तो यदि कोई संत की कृपा होगी तो उसकी आंखें खुलेंगी और आंखें खुलकर के मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है यह मैं प्राप्त करू तो आज का जो प्रकरण है वो बड़ा मार्मिक इसमें ये बताया निष्कर्ष उसको दोहरा दें ये बताया कि जीव मात्र भगवान का दास है एक बात पक्की चाहे हम भजन करें या न करें ठाकुर के दास तो हम हैं उससे ही निकले हैं इसलिए हम उनके दास हैं चाहे कोई राजा की सेवा करे या न करे वो कहलाएगा राजा का सेवक राजा की प्रजा इतना स्पष्ट हो गया अब ठाकुर ने ये कोशिश की कि ये जो जीव है ये मेरे माधुर्य का आस्वादन करे ये ठाकुर की इच्छा है और इस जीव को परम सुख की प्राप्ति होगी तब जब मेरे माधुर्य का वो आस्वादन प्राप्त कर लेगा इस उद्देश्य से ठाकुर ने एक काम किया कि उन सारे जीवों को भक्त और अभक्त सभी जीवों को ठाकुर ने माया देवी को सौंपा जिससे कि वे भक्त बन सके ठाकुर ने जो माया देवी को हमको सौंपा वो इसलिए कि हम भक्त बन सके कृष्ण दास हम थे परंतु माधुर्य का आस्वादन ना हमको भक्त को है न भक्त को है इसलिए माधुरी का आस्वादन करने के लिए ठाकुर ने सबसे पहले हमको माया देवी को सौंपा देवी को जब गया तो ठाकुर का लक्ष्य यह था कि माया देवी के संपर्क को प्राप्त करके इस जीव को शरीर मिल जाएगा जब तक शरीर नहीं मिलेगा तब तक ये भजन नहीं कर सकता है इसलिए इसको साधन करने के लिए भगवान ने माया देवी को सौंप करके इसको मनुष्य देव रूपी साधन प्राप्त कराया ठाकुर की इच्छा थी यहां तक कि एक बात पूरी हुई हम नित्य कृष्ण दास थे माधुर्य का आस्वादन हमको प्राप्त नहीं था नंबर दो माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कराने के उद्देश्य से भगवान ने हमको माया देवी को सौंपा नंबर तीन इनमें कुछ जीव उनको संतों का संग मिल गया भागवत का संग मिल गया जिनको भागवत का संग मिल गया उन्होंने इस शरीर का सदुपयोग कर लिया और शरीर का सदुपयोग करके उन्होंने पांच जो वस्तुएं थी श्रीमूर्ति श्रीमद भागवत श्रीमद गुरुदेव नाम और धाम इन पांच वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का संग किया जिसने संग किया उसके हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न होगी और प्रेमा भक्ति उत्पन्न होने पर प्रेमा भक्ति की प्रेमा भक्ति या प्रेमा भक्ति के पहले वाली भाव भक्ति स्थाई भाव वो प्रेमा भक्ति उनमें उत्पन्न होगी उस प्रेमा भक्ति के माध्यम से वो व्यक्ति कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर लेगा चलो एक बात पूरी हुई अब दूसरा पक्ष कि कुछ लोग ऐसे थे कि ठाकुर ने तो उसको जो सौंपा वो सौंपा था कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए उसको शरीर दिया गया था परंतु उसने उस शरीर का उपयोग तो किया नहीं शरीर को ही इष्ट मान दिया और शरीर को इष्ट मान करके शरीर को ही केवल सुख प्रदान करने के लिए विभिन्न साधनों को शरीर के ऊपर ही प्रयोग करने लगा कि मैं बड़ा हो जाऊं मैं सुख प्राप्त कर लू आंखों का सुख जीभ का सुख त्वचा का सुख तांग का सुख नास्का का, का सुख शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन सुखों को प्राप्त करके अपने शरीर को मैं सुख दू केवल उसमें ही एक व्यक्ति लगा रहा जो व्यक्ति उसमें लगा रहा ऐसे व्यक्ति को माया चाटा भी मारती है तुझे तो शरीर इसलिए नहीं दिया गया है कि तू शरीर को सुख दे शरीर को ही इष्ट माने ये शरीर साधन है जो साधन है उसको तू इष्ट के मान रहा है साधन को साधन मांग शरीर एक उपकरण दिया गया है शरीर एक सेवक दिया गया है इस शरीर को ईश्वर मत मान शरीर तुझे भगवत सेवा करने के लिए एक माध्यम एक साधन के रूप में दिया गया है इस शरीर को तू इष्ट नहीं मान सकता है तू शरीर को उपास्य नहीं मान सकता है अरे मूर्ख तूने शरीर को उपास्य मान लिया जबकि शरीर तुझे दिया गया था केवल भगवान के भजन करने के साधन के लिए पंत तूने ने शरीर को मान लिया है अपना इष्ट ये तू गलती कर रहा है ऐसा कह करके माया देवी इस जीव को पीट रही अब यदि कभी गुरु संत कृपा करें तो इस जीव का कल्याण हो सकता है और इस जीव का कल्याण होकर के वह भगवान की ओर उन्मुख होगा तो चौथी बात यह हुई इसलिए जीव को भगवत चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए निष्कर्ष रूप में नंबर एक जीव मात्र भगवान का दास था परंतु उसे भगवान के माधुर्य का आस्वाद प्राप्त नहीं है अथवा अपूर्ण था नंबर दो उसको पूर्ण करने के लिए माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए उसे शरीर के द्वारा साधन करने की आवश्यकता थी इसलिए भगवान ने उसे माया देवी को प्रदान किया नंबर तीन उन जीवों में कुछ जीव ऐसे थे जिन्होंने अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए संतों का संग उनको प्राप्त हो गया और उन्होंने उस संत संग को प्राप्त करके अपने इस शरीर को केवल साधन का माध्यम मात्र माना उपास्य नहीं माना ऐसे लोगों ने यदि पांच वस्तुओं में किसी भी एक वस्तु का किंचित मात्र भी उपयोग किया हो किंचित मातृ संग प्राप्त किया हो तो उसे प्रेम रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी और पुरुषार्थ की प्राप्ति होकर के उसे नंबर चार उसे कृष्ण माधुर्य की प्राप्ति हो जाएगी और माधुर्य की प्राप्ति होने पर वो पूर्ण हो जाएगा ये चार बातें हुई दूसरी ओर शरीर तो उस मूर्ख को प्राप्त हो गया है एक दूसरा मूर्ख व्यक्ति था उसको शरीर तो प्राप्त हो गया परंतु तो उसने उस शरीर को भगवत सेवा का साधन न मान करके उस शरीर को मान लिया कि यह शरीर ही इष्ट है मुझे जो शरीर मिला है यह शरीर ही परम परम लक्ष्य है इसलिए यावत जीवित सुखम जीवित णम करत घरतम प्रवेत चार दर्शन में दे ही आत्मा है दे ही इष्ट है और ऐसे लोगों ने जब तक जियो सुखपूर्वक जियो भस्मी भूत देह से, से पुनरागमन को कहा शरीर भस्म हो गया पुनर् कहा मिलेगा इसलिए इस समय सारे सुखों को यही भोग लो और सारे सुखों को अच्छाया बुरा ये इनके इन प्रकार बस अपने शरीर को सुख दे दो ये लक्ष्य करते हुए जिस उद्देश्य से ईश्वर ने उसको शरीर दिया उस ईश्वर को भी भुला दिया और उद्देश्य को भी भुला दिया और शरीर जो मिला साधन रूप जो शरीर मिला इस शरीर को ही परम परम लक्ष्य मान लिया और ये विचार किया कि ये सृष्टि एकमात्र सृष्टि है इसके पहले ना कोई सृष्टि हुई ना आगे कोई होगी और ये जो शरीर मिला है ये एकमात्र शरीर है इसके आगे ना कोई शरीर मिलेगा ना मिला था ऐसा मान करके बस इस शरीर को ही जीवन का परम परम लक्ष्य मान करके शरीर को सुख दे दो ये विचार करके येन के इन प्रकारें किसी भी तरह से वह शरीर को सुख देने में लग गया ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जिसने शरीर को सुख दिया उसको माया देवी पीटेगी यदि कभी किसी संत की कृपा से ऐसे व्यक्ति को भी मूर्ख को भी यदि कृष्ण माधुर्य का कभी उपदेश प्राप्त हो किसी संत का संग प्राप्त हो और उपदेश प्राप्त हो तो कृष्ण ऐसे मूर्ख को भी आत्मा राम को भी ऐसे मूर्ख रूपी जो बुद्धि वाला है आत्मा माने बुद्धि उस बुद्धि में मान देहात्म बुद्धि में जो रमण कर रहा है ऐसे जन को भी कृष्ण आकर्षित कर लेते हैं मूर्ख विषयाशक्त जनों को भी विषयों से हटा करके कभी वे भगवत चरणारिंद में लगा देते हैं जैसे उदाहरण बोल जैसे पूर्व राजा शुरू शुरू में बस मैं ही सब प्रधान हूं ये विचार कर रहे हैं और उर्वशी आई उर्वशी के साथ में पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उर्वशी छोड़ करके चली गई रो रहे हैं क्या हो जाए तिश्ट जरा रुको रुको मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा मेरे शरीर को शेर ब्रक ये खा जाएंगे ये तुमने मुझे नहीं अपनाया तो हे प्रिय मैं समाप्त हो जाऊंगा ऐसा कहकर के पुकार रहा है और पूर्व को कभी उर्वशी का मानव संघ भी मिल गया कर्मकांड का उसने साधन अपनाया इस शरीर को ही प्रधान मानते हुए शरीर को ही सुख का परम आश्रय मानते हुए उर्वशी लोक को प्राप्त हो गया परंतु तो उर्वशी कोई मामूली व्यक्ति तो है नहीं उर्वशी तो श्री बद्री नारायण भगवान की अंग कांति से उत्पन्न होने वाली महा हैं बद्रनारायण भगवान की विभूति रूप होकर के विराजमान और उन के उपदेश से कभी वो उपदेश प्रभावशाली हुआ जब प्रभावशाली उपदेश हुआ तब तो उसने कहा हाय आज मेरी कैसी मूर्खता की स्थिति रही जो इस नारी देह इसको ही परम परम उपास्य मान करके मैं इनका दास होकर के विराजमान हुआ ऐसे व्यक्ति का कहां बुद्धि कहां उसका तेज कहां प्रताप आज रानी ने पैरों की ठोकर मार करके उर्वशी मुझसे अपनी इच्छाओं को पूरा करा रही है मेरा अपमान कर रही है और उर्वशी जब मेरा अपमान कर रही है उसको मैं अपना सौभाग्य समझता रहा ये विवेक के माध्यम से ही राजा को प्राप्त हुआ तो संत कृपा को प्राप्त करके फिर देहात्म बुद्धि इसका त्याग करके वो के लोक का भी त्याग करके स्वर का त्याग करके फिर वह भगवत आराधन को प्राप्त हुआ तो आत्मा मुनेव आत्मा का तात्पर्य है बुद्धि और बुद्धि का तात्पर्य है कि जिसने लक्षण नहीं जाना कि मुझे ये शरीर मिला है भगवत सेवा के लिए इस शरीर का भगवत सेवा के लिए मैं उपयोग करूं ये जिसने नहीं जाना वह कहीं मूर्ख ही है और जिसने संत कृपा के द्वारा इन चीजों को जाना वही परम परम धन्य होकर के विराजमान है तो यहां पर ये आत्मा शब्द जो है उसका स्वभाव अर्थ का किया गया स्वभाव जीव कृष्ण दास है और आत्मा का ज्ञान उसका आच्छादित हो गया है वह अपने देह को ही आत्मा करके मान रहा है कृष्ण कृपाद हेतु तो हिते स्वभाव उदय यदि किसी संत का संग हो जाए और उसके हृदय में यह वास्तविक जो स्वभाव था कि मैं कृष्ण दास हूं या भाव उदय हो जाए तो ऐसे भाव उत्पन्न होते ही मैं कृष्ण कृष्णदास ये भाव उत्पन्न होते ही वह कृष्ण गुणों से आकृष्ट हो जाएगा और कृष्ण का भजन करेगा तो ऐसे लोग भी कृष्ण के साथ में अपूर्व प्रीति करते हैं से जीव सन सब मुनि जंग निर्गंथ मूर्ख नीच स्थावर पशुगा ऐसे जितने भी जीव हैं चाहे संकादिक जैसे मुनि हो चाहे निर्गंथ माने स्थावर पशु पक्षीगण हो व्यासुख संकादिक, वे सभी श्री कृष्ण का भजन करते हैं निर्ग्रंथ स्थावर भी श्री कृष्ण का भजन करते हुए विराजमान है ऐसा नहीं है कि केवल चेतन ही करते हो निर्ग्रंथ माने मूर्ख जो स्थावर जन है वे भी भगवत भजन करते हैं और इसके लिए श्री गीत के दो तीन श्लोक प्रमाण रूप में देते हैं कि वृक्ष गण भी श्री कृष्ण का अपूर्व भजन करते हुए विराजमान होते हैं जैसे धन्य मध्य धरणी त्रिविरुदस्तम श्री वृंदावन की महिमा का गायन करते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि ये धरणी परम धन्य है जिस समय हे बलदेव दाव दाव देव से कह रहे हैं परंतु कह रहे हैं अपने लिएता कर्जा मुष्टा जब आप अपने चरणों से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं वृक्ष लताओं का करज माने नए नाखूनों से जब स्पर्श करते हैं नद्यो द्रयो खग मृगा तो ये भी रोमांचित हो जाती हैं नदी वृक्ष खग मृग सदारो कई इनकी ओर जब दृष्टि डालते हैं तो ये भी सम्मोहित हो जाते हैं और आपकी प्रीति को प्राप्त करना चाहते हैं और गोपियों तरण भुजियो अपनी और गोपी गण भी हे दाऊहिया बलदाऊ जी से कह रहे हैं कि अंतरिण भुजो आपके वक्षस्थल से लपत जाने के लिए अभिलाषा धारण करने लगती हैं कहना चाह रहे हैं अपने लिए परंतु तो अपना नाम न ना लेकर के बलदाऊ जी का नाम ले लेते और कहते हैं कि गोपिया माने गोपिया भी अंतरिण भुजो भुजाओं का बीच का जो भाग है भुजाओं के बीच का भाग क्या होगा वक्षस्थल तो हे दाऊ भैया आपके बक्षस्थल के बल भैया आपके बक्षस्थल के आलिंगन करने के लिए वे गोपी भी इस प्रहा करने लगती हैं क्योंकि श्री, जब लक्ष्मी भी आपके बक्षस्थल का स्पर्श करने के लिए अभिलाषा करती है तो ये वृंदावन के तृण विरुद्ध इत्यादि कर अभिलाषा करने लगे इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है ऐसी ये पृथ्वी धन्य है ऐसे तो आप गायों के साथ में में जिस समय में कर रहे हैं गायन कर रहे हैं उस समय आपके वेणु को सुनकर के अस्पंदनम गति जो जीवित चलती हुई हम गोपी हैं वे तो वेणुनाथ को सुनकर के जड़ हो जाती हैं और पुल का सदुणाम जो वृक्ष हैं सावर उनमें रोमांच उत्पन्न हो जाते हैं और निर्योग पाशकृत लक्षण विचित्रम ये निर्योगपाशकृत लक्षण अपने पाग के ऊपर गाय का लोम ना बांध रखा है गाय के चरणों को बांधने की रस्सी बांध रखी है कृत लक्षण यो हो विचित्रम ऐसी ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आपका दर्शन करके आपके वेण गीत को श्रवण करके जो जड़ है वे चेतन चेतन भी जड़ हो जाते हैं ऐसे ही वन लता आत्मन विष्णु व्यंजयंत एवं पुष्प फलाढ्या वन की जो लताएं हैं उनमें फूल फल नहीं आ रहे हैं पुष्प फलाद्या। फूल फल नहीं आ रहे हैं मानो आत्मन विष्णु उन्होंने अपने हृदय में ध्यान किया है इसलिए आनंद उनके पुष्पों और फलों के रूप में सामने प्रकट हो गया है तो वन लताओं ने तरवान वृक्षों ने आत्मनि विष्णु अपने हृदय में विष्णु ही आ गए हैं मेरे हृदय में विष्णु विराजमान हैं इस भाव को व्यंजन तेव प्रकट करते हुए उनमें जब प्रतिक्रिया होती है तो पुष्प फलाड्या पुष्प फल से आध्य माने वे धन संपत्ति युक्त हो कर के संपन्न होकर के दिखते हैं और प्रणत भार बिटपा मधुधारा प्रणत माने प्रेम जो है उसकी अधिकता से ये बिटप माने वृक्ष मधारा बहाने लगते हैं अर्थात उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं प्रेम हिष्ट तनवा उनके रूप शरीर प्रेम से पसंद हो जाते हैं और बब्र मानो वे मधुधारा को ही बभ्रशु मानो मधुधारा को ही बहाने लग जाते हैं ऐसे वृक्ष हैं तो किरात गुण अंग आंग्र ये सब यवन खस आदि जो पापी हैं यद आश्रय शुद्धियंती जो आश्रय माने अभी पापात्मा होकर के विराजमान हैं परंतु वे आपके किंचित संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका भी आश्रय ग्रहण करते हैं तो शुद्धियंती वे भी शुद्ध हो जाते हैं तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः तो अपाश्रय आश्रय जो अभी तक अपाश्रय माने पाप या अन्य वस्तुओं में आश्रित थे वे भी शुद्धयंती शुद्ध हो जाते अपाश्रय आश्रय माने पापी जन वे पापी जन भी शुद्धयंती माने शुद्ध हो जाते हैं तस्मय प्रभुष्ठ नमः ऐसे आपको हम प्रणाम कर रहे हैं अब ये हमने 19 अर्थ यहां पर इस प्रकार निरूपण किए अब आगे के जो अर्थ हैं उन 19 अर्थों का यहाँ पर निरूपण हो गया अब आगे के अर्थों का आगे वर्धन करेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राभा हरि गोविंद जय जय राभा रमण हरि गोविंदताय गौर हरिमो जय श्राधीश